माँ की बातें श्रीमती छिरोज बालाराय उस दिन माँ ने एक साथ बैठने खाने एक बिस्तरे पर दो लोगों के सोने एक के कपड़े गमछे का दूसरों के द्वारा व्यवहार करने पर कितना दोष होता है तथा किस तरह एक व्यक्ति के शरीर का अच्छा या बुरा गुण दूसरे के शरीर में जाता है यह सब बात बताया आश्चर्य की बात मेरा जीवन यापन किस तरह हो रहा है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बाध्य होकर मुझे मछली माँ से भी पकाना पड़ता है मैंने यह सब बातें माँ से कभी नहीं बताई थी पर माँ ने कहा वह सब बना की, बिना किए भी तो काम नहीं चलेगा करने से जब हाथ में रोग उभरेगा तो ठाकुर का चरणामृत लगाने से ठीक हो जाएगा आश्चर्य की बात है जिस दिन मैंने चरणामृत में हाथ डुबाया उसके दूसरे दिन से मानो जीवन भर के लिए वह ठीक हो गया लेकिन मछली मांस इत्यादि छूते ही हाथ में फुडियां निकल आती और ठाकुर का चरणामृत लगाते ही एक घंटे के बाद देखती कि कहीं कुछ नहीं है इस रोग के दूर होने के बाद ही मैंने मां से कहा था मां देह की ब्याधि दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई तुम इतना ही करके मुझे विदा नहीं दे सकोगी माँ ने हंस कहा बेटी तुम लोगों का शरीर जो है वह मेरा ही शरीर है तुम लोगों का शरीर ठीक नहीं रहने पर मुझे कष्ट होता है मैं माँ जो हूँ मेरा संकल्प था कि दैहिक या आर्थिक अथवा अन्य किसी विषय के बारे में मुँह से तो क्या मन में भी माँ से कुछ नहीं मांगूँगी मुझे भय था कि क्या पता कहीं माँ मुझे यही सब देकर विदा न कर दे साधन भजन से कुछ हो रहा है कि नहीं समझ नहीं पा रही हूँ कहने पर माँ कहती मैं गुरु हूँ हो रहा है या नहीं मैं जानती हूँ तुम भला कैसे समझोगी सब होगा सब होगा भजन में बाधाएं बाहर की अधिक नहीं रहती अंदर की ही रहती है वे सब ठाकुर का नाम करते रहने से और ध्यान धारणा करते रहने से एक एक करके सब दूर हो जाएंगे काम किए जाओ बाधाएं रही की गई उधर मत देखो माँ ने कहा जैसे नारियल के वृक्ष की शाखा समय होने पर अपने आप गिर जाती है पर समय न होने पर उसे निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसी तरह समय होने पर सब हो जाएगा यह पूछने पर कि उनके जप और ध्यान में डूब जाने की अवस्था क्यों नहीं आ रही माँ ने कहा सब तो कर ही रही हो सब तो हो रहा है जिस उम्र में विधवा होकर जिस तरह यहाँ आप पहुंची हो बेटी वही यथेष्ट है तुम्हें अधिक कुछ नहीं करना होगा दिन में दो बार ठाकुर को प्रणाम करने से ही होगा मनुष्य की एक चीज अगर ठीक रहे तो और कुछ की आवश्यकता नहीं होती अपने आप तुम्हारा सब हो जाएगा दस वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ था पंद्रह वर्ष की उम्र में विधवा हो गई माँ के श्री चरणों में आश्रय लेकर उनसे कहा था माँ मैंने अपने को तुम्हारे चरण कमलों में सौंप दिया है तुम मेरी रक्षा करो माँ ने कहा था कोई भय नहीं ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़ ले जाएंगे उनके श्रीमुख से जो बातें निकली है उनमें एक भी बात असत्य नहीं है आज मेरी उम्र 60 वर्ष के लगभग है माँ के कर कमल मेरे सिर पर पड़े हैं और मेरे हाथ और सिर का स्पर्श माँ के श्री शरणों से हुआ है मैं धन्य हो गई हूँ माँ के श्रीमुख का यह के कोई भय नहीं ठाकुर हाथ पकड़ कर ले जाएंगे इसे ही अवलंबन बनाकर जितना दीर्घ जीवन बिताया है एक दिन भी भोग वासना मन में नहीं उठी केवल आनंद ही आनंद दीक्षा के दिन को छोड़कर उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें यह करना है सदा कहती सब कुछ ठाकुर ही करेंगे हम लोगों को समझने में भूल हो सकती है लेकिन उनके वाक के सत्य है सब समय उन्हें न पुकारने पर भी वे अपने आश्रित संतानों के दुख कष्टों से रक्षा करती रहती है उनकी कृपा के बिना कोई भी अपने पुरुषार्थ के बल पर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है